पुत्र समर्थ हो या असमर्थ, दुर्बल हो या पुष्ट, माता उसका विधिवत पालन करती है। माता के समान कोई तीर्थ नहीं है, माता के समान कोई गति नहीं, नहीं है, माता के समान कोई रक्षक नहीं है तथा माता के समान कोई प्याव नहीं है। माता अपने गर्भ में धारण करने के कारण धात्री है, जन्म देने वाली होने से जननी है अंगों की वृद्धि करने के कारण अंबा है वीर पुत्र का प्रसव करने के कारण वीर दसव कहलाती है शिशु की शिशुरक्षा करने से है शक्ति कही गई है तथा सदा सम्मान देने के कारण उसे माता कहते हैं मुनि लोग पिता को देवता के समान समझते हैं परंतु मनुष्य और देवताओं का समूह माता के समीप नहीं पहुंच पाता माता की बराबरी नहीं कर सकता वकीत होने पर गुरुजन भी त्याग देने योग्य माने गए हैं परन्तु माता किसी प्रकार भी त्याज्य नहीं है कोशी की नदी के तट पर स्त्रियों से घिरे हुए राजा बलि की ओर वह देर तक देखती रही केवल इसी अपराधवश पिता ने मुझे अपनी माता को मार डालने का आदेश चिरकारी होने के कारण वे इन्हीं सब बातों पर अधिक समय तक विचार कर रहे हैं परंतु उनकी चिंता का अंत नहीं हुआ इसी समय उद्धार बुद्धि वाले मेधा थी, थी। गौतम दुखी हो आंसू बहाते हुए इस प्रकार चिंता करने लगी अहो पतिव्रता नारिकावद करके मैं पाप के समुद्र में डूब गया हूं अब कौन मेरा उद्धार करेगा मैंने उद्धार विचार वाली चिरकारी को बड़ी शीघ्रता से वह कठोर आज्ञा दे दी थी यदि यह सचमुच चिरकारी हो तो मुझे पाप से बचा सकता है चिरकारी तुम्हारा कल्याण हो यदि आज भी अपने नाम के अनुसार तुम चिरकार्य बने रहे तभी वास्तव में चिरकार्य हो बेटा तुम आज मुझे अपनी माता को तथा मेरे द्वारा उपार्जित तपस्या को बचाओ चिरकारक तुम पातक और भय से अपनी भी रक्षा करो इस प्रकार अत्यंत दुखी हो चिंता करते हुए गौतम मुनि चिरकारी के पास आए वहां आकर उन्होंने अपने पुत्र चिरकारी को माता के पास बैठे देखा चिरकारी पिता को अपने समीप आया देख बहुत दुखी हुए और हत्यार फैक कर पिता के चरणों में मस्तक रखकर वे, उन्हें प्रसन्न करने की चेष्टा करने लगे। मेधाती थी पुत्र को पृथ्वी पर मस्तक रखकर पड़े देख और पत्नी को जीवित पाकर बड़े प्रसन्न हुए। जब पुत्र हाथ में हत्यार लेकर खड़ा था, तब भी माता ने ऐसा नहीं समझा कि यह मुझे मार डालेगा। अब उसे पिता के चरणो यह विचार करने लगी कि इसने हत्यार उठाने की जो चपलता की है उसी को पिता के वश से छिपा रहा है तदनंतर पिता ने बड़ी देर तक पुत्र की ओर देखा देर तक उसका मस्तक सूंघा शिरकाल तक उसे दोनों बुजाओं में कसकर छाती से लगाए रखा फौरनत में कहा बेटा तुम चिरजीवी रहो मेधातिथी बड़ी देर तक प्रसन्नता में डूबे रहे, फिर पुत्र से इस प्रकार बोले, चिरकारिक, तुम्हारा कल्याण हो, कल्याण हो, तुम्हारी आयु चिरस्थायी नहीं हो, सोमय, तुमने चिरकाल तक विलंब करके जो कार्य क्या है, उसके कारण मुझे इस समय अधिक समय तक दुखी नहीं होना पड़ा है, तदनंतर प्रसिद्ध विद्वान मुनिश जो इस प्रकार है चिरकाल तक विचार करके कोई मंत्रणा स्थिर करे स्थिर किए हुए मंत्र परामर्श को चिरकाल के बाद छोड़े चिरकाल में किसी को मित्र बनाकर उसे चिरकाल तक धारण किए रहना उचित है राग दर्प अभिमान द्रोह पाप कर्म तथा अप्रिय कर्तव्य में चिरकारी विलंब करने वाला प्रशंसा का पात्र है बंधु, सुहैरद, भ्रत्य और स्त्री वर्ग के अव्यक्त अपराधों में जल्दी ही कोई दंड ना देकर देर तक विचार करने वाला पुरुष प्रशंसनीय माना गया है। चिरकाल तक धर्मों का सेवन करे किसी बात की खोज का कार्य चिरकाल तक करता रहे विद्वान पुरुषों का संग अधिक काल तक करी, इष्ट का सेवन अथवा इष्� दिघर काल तक करी अपने को चिरकाल तक विनशील बनाए रखने वाला पुरुष दिघर काल तक आदर का पात्र बना रहता है। दूसरा कोई भी यदि धर्मयुक्त वचन कहे तो उसे देर तक सुने और देर तक उसके विषय में प्रश्न करता रहे। ऐसा करने से मनुष्य चिरकाल तक त्रस्कार का पात्र नहीं बनता। पर यदि कोई धर्म का कार्य � उसके पालन में विलम्ब नहीं करना चाहिए। शत्रु हाथ में हथियार लेकर आता हो तो उससे आत्मरक्षा करने में देर नहीं लगानी चाहिए। यदि कोई सुपात्र व्यक्ति अपने समीप आ गया हो तो उसका सम्मान करने या उसे कुछ देने में विलम्ब नहीं करना चाहिए। बहस से बचने और साधु कुर्शु का स्वागत स्वकार करने में भ जो विलंब करता है वह प्रशंसा का पात्र नहीं है ऐसा कहकर स्त्री और पुत्र के साथ गोतम मुनि शांति को प्राप्त हुई तदंतर चिरकाल तक तपस्या करके उन्होंने दिव्य को प्राप्त किया यह बात मैंने सर्व गुण संपन्न ब्राह्मणों के समक्ष वहां कही तत्पश्चात धर्म के समीप हारित आदि मुनियों के चरण पर कर संपूर्ण देवता को साक्षी बनाकर मैंने संकल्प पूर्वक स्वर्ण गो ग्रह धन स्त्री वस्त्र और आभूषण आदि दे उन ब्राह्मणों को कर्तार्थ किया इसके बाद उस देव समाज में ईम्र ने हाथ उठाकर कहा देवताओं भगवान शंकर के अर्धांग में अपना वामार्ध भाग स्थापित करने वाली देवी गिरिजा नंदनी जब तक विद्यमान है गणेश जी हम सब देवता और ये तीनों लोग जब तक मौजूद हैं तब तक नारद जी के द्वारा स्थापित किया हुआ ये स्थान सदा समृद्धशाली बना रहेगा इस स्थान को नष्ट करने वाले मनुष्य पर ब्रह्म शाप विष्णु तथा ब्रह्म क्योंकि तीरथ भूमि में देवताओं और ब्राह्मणों के द्रव्य का पराहंक करने वाले और उनका अनुमोदन करने वाले पापात्मा मनुष्य नरक में सैकड़ों वर्षों तक रुद्रताल की मार खाते रहते हैं। तब सबने प्रसन्न होकर ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो इस प्रकार कहा। इस प्रकार मेरे द्वारा स्थापित किये हुये स्था� महर्षि कपिल ने कापिल नामक स्थान की स्थापना की तदनंतर सब देवता देवलोक को चले गए लोमश जी का राजा इंद्रधमन को अपने पूर्व जन्म का चरित्र सुनाकर शिव की आराधना का महत्व बतलाता अर्जुन बोले नारद जी आपने महीसागर संगम के अद्भुत माहात्म्य का वर्णन किया है उसे सुनकर मुझे बड़ा विस्मय और हर्ष हो रहा बताइए किसके यदधि में मही नदी प्रकट हुई है नारद जी ने कहा पांडु नन्नन प्राचीन काल में इस पृथ्वी पर इंद्रधमन नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं वे बड़े दानी संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता माननीय पुरुषो का सम्मान करने वाले तथा सामर्थ्यशाली थे वे उचित कार्यों के ज्ञाता विवेक के निवास स्थान कोई भी ऐसा नगर, ग्राम या शहर नहीं था, जो राजा के द्वारा किए गए धर्मनुष्ठान के चिन्हों से अंकित ना हो, उन्होंने ब्रह्म विवाह की विधि से अनेक बार कन्यादान किया था। वे धनार्थियों को एक हजार सोल मुद्रा से कम दान नहीं देते थे। दशमी तीथी के दिन रात्रि काल में हाथी की पीठ पर नगाड़ा रखकर उनके संपूर्ण नगर में बजाया जाता है और यह घोषणा की जाती है कि कल प्रातःकाल एक अदृश्य कवर्त है वह सब को करना चाहिए